सदियों से रिश्ते टूटे हो सदियों से रिश्ते टूटे छोटा अपना दे चल चलिए घर अपने <gözDA> लेके आई है हैं हाँ इशारा लेके आई हैं हाई इशारा लेके आई है हंया इशारा चलिए ब चलिए वतन मेरे यार चलिए ब चलिए वतन मेरे यार बंदे मेरी आवाज सुनने वाले सभी साथियों का क्रांतिकारी अभिवादन स्वागत एवं प्रणाम करता हूं। बहुत दिनों बाद आपके सामने कुछ ढेर सारे सच उजागर करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। दौर बदला तो का मिजाज बदला लेकिन नहीं बदली है तो उस अंतिम आदमी की तकदीर जिसमें बदलाव लाने के लिए मैं लगातार गुहार लगा रहा हूं, आवाम को जगा रहा हूं। वर्षों पहले जब आपका ये साथी ब्रजेंद्र दत्त छात्र संघ के चुनावों में अपनी बात कहने आया था तो भी मुद्दा व्यवस्था में आमूल जूल परिवर्तन काल ही था समय बीतता गया लेकिन बीडी डी त्रिपाठी की लड़ाई बंद नहीं हुई लोग थक गए वापस जाकर उसी व्यवस्था में रंग गये जिसके बदलाव का सपना लेकर लड़ाई की शुरुआत की गई थी लेकिन मेरी लड़ाई लगातार जारी है मैं लड़ूंगा बिना रुके बिना झुके बिना धके लगातार लड़ूंगा जब तक जान है तब तक लड़ूंगा उत्तर प्रदेश विधानसभा के इस चुनाव 2017 में भी कुछ लोग लड़ रहे हैं लेकिन उनकी लड़ाई किस मकसद के लिए है कभी आपने यह गौर किया है कि लगभग लगभग सभी लड़ने वालों का मकसद अपनी निजी तरक्की और बेहतरी का है और वे उस बेईमान भ्रष्ट और सत्ता राजनीतिक दल को मजबूत करना चाहते हैं जो सूबे की और देश की बर्बादी के असल जिम्मेदार हैं गुनहगार हैं मेरा भी एक राजनीतिक दल आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी से है और एक आदर्शवादी होने की वजह से ही यह जरूरी है कि विधानसभा चुनाव में निर्णय लेने की एक महत्वपूर्ण घड़ी में कुछ जरूरी विचारों मंसूबों से आपको अवगत करा दिया जाए आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी का आदर्शवाद किसी भी जुल्म जबरदस्ती अत्याचार झूठ और देशद्रोह के खिलाफ लड़ाई लड़ना ही है भारत देश के राजनीतिक इतिहास में पिछले तीन चार वर्षों में जिस तरीके की अनैतिकता झूठ और जुमलेबाजी का चलन बढ़ा है उसका पर्दाफाश करने मुमतोल जवाब देने के लिए सारे आदर्शवादियों को एकजुट होकर एक आवाज में लड़ाई लड़ने संघर्ष करने के लिए आगे आना होगा आज हमें एक ऐसी व्यवस्था और दौर में घुटन के साथ जीने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं जिसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़कर आजादी पाई गई थी मेरी दृष्टि में आजादी का संघर्ष एक सतत प्रक्रिया है और वह संघर्ष सदा ही जारी रखना पड़ता है आजादी के बीते लगभग लग सत्तर वर्षों में हमने अपनी आजादी को लगभग लग खो दिया है देश की जितनी व्यवस्थाएं हैं है। कानूनों एवं बंदिशों के नाम पर कारागार में परिवर्तित हो चुकी है पुलिस और सेना के बल पर चलाई जाने वाली व्यवस्था में अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के लिए कहीं कोई जगह नहीं है कानून की पढ़ाई में यही है कि कानून सरल मानने योग्य और सुविधा देने वाला होना चाहिए आज मजबूत आदमी के लिए कानून सरल सुविधा देने वाला ही है मानना या न मानना मजबूत आदमी की मर्जी पर है दूसरी तरफ मजबूर आदमी के लिए कानून की कठिनता बताई जाती है कानून को बाध्यकारी बताया जाता है उसी कानून के सहारे मजबूर आदमी को और मजबूर करके उसकी आजादी उसका अपना आत्मसम्मान, सम्मान आत्म, आत्म लिया जाता है देश की व्यवस्था को बनाने के लिए नेता चुनने की आजादी दी गई है नेता चुनने में सहयोग देने वाली संस्था है निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोग ने ऐसे ऐसे नियम बना रखे हैं ऐसी ऐसी बंदिश लगा रखी है कि किसी भी प्रकार से नए व्यक्ति या राजनीतिक दल खास तौर पर जो आदर्शवादी हो वे आगे आ ही ना सके ऊपरी तौर पर देखने में लगता है कि इन्होंने पूरी आजादी दे रखी है लेकिन वास्तविकता यह है कि केंद्रीय राजनीति में सत्ताधारी राजनीतिक दल के इशारे पर उनकी सुविधा को ध्यान में रखकर ही निर्वाचन आयोग फैसले करता है उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 27 मई तक था निर्वाचन आयोग यदि चाहता तो 12 मार्च तक अन्य चार राज्यों के चुनाव कराने के पश्चात बीस अप्रैल से 20 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न कराकर 23-25 मई तक परिणाम घोषित कर सकता था जिस दौर में उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं थी होटल नहीं थे संचार व्यवस्था नहीं थी उस दौर में सात चरणों में चुनाव कराना एक जरूरत थी अब जबकि सड़कें हैं संचार व्यवस्था है ठहरने के लिए होटल है उत्तर प्रदेश के चुनाव तीन चरणों में भी पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से कराए जा सकते हैं चार राज्यों में चुनाव संपन्न कराने के बाद निर्वाचन आयोग की मशीनरी खाली रहती उनका सभी सदन होता जनता के पैसे की बर्बादी रोक सकती थी लेकिन उत्तर प्रदेश की सूबाई राजनीति की हालत दगमगाई तो केंद्रीय सत्ता के प्रमुख राजनीतिक दल को लाल पहुंचाने के लिए आनंद थान में चुनावों की घोषणा कर दी गई प्रतिकूल मौसम और नोटबंदी के हाहाकार में आर्थिक रूप से विपन्न नेता और राजनीतिक दल खड़े न रह सके इसके लिए आधी अधूरी तैयारी में भी चुनाव संपन्न कराने का संजाल बनकर नियमों की आड़ लेकर लोकतंत्र के सबसे बड़े तमाशे का ऐलान कर दिया गया विधायक का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को कोई सहयोग नहीं हजार बंद से अलग से राजनीतिक दलों के खर्च पर और निर्वाचन आयोग के खर्च पर कोई पाबंदी नहीं है उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए स्थापित राजनीतिक दल 5000 से 25000 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों का परिणाम घोषित करने तक लगभग 40000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका होगा जनता के धन की बर्बादी लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहसंग आम चुनाव के नाम पर देखते ही बनती है छोटी अदालतें हो, बड़ी अदालतें हो, उससे भी बड़ी अदालतें हो, या फिर सबसे बड़ी अदालतें हो। सरकार और सरकार की मशीनरी के खिलाफ फैसले देने में आनाकानी करती है हिचकती है ताल मटोल करती है या इतना अधिक विलंब कर देती है कि न्याय का मील ही व्यर्थ हो जाए सारा का सारा सिस्टम चुनिंदा लोगों को लाभ पहुंचाने का यंत्र बनकर रह गया है और अचंभे की बात यह है कि गांधी सुभाष चन्द्रशेखर आजाद भगत सिंह अशफाकुल्ला खां और जनरल साहू जैसे स्वाभिमानी क्रांतिकारियों का देश होने के बावजूद लोग तीन कंकर्तव्य निपूढ़ बने अपनी बारी आने का इंतजार करते हैं चार सौ विधायक सौ और अस्सी सांसद इकतीस राज्यसभा सांसद देने वाले भारत देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे से भारत देश की आगामी दिशा और दशा तय होनी है यह उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है यह भारत के भविष्य का चुनाव है आगे चलकर यह देश भारत ऐसा भारत बनने वाला है वह इन्हीं चुनावों से निश्चित हो जाएगा इसीलिए आज एक बार फिर आपको जगाने आया हूं सन 2012 के पूर्व अपने पुराने राजनीतिक जीवन में डी डी त्रिपाठी ने क्या खोया क्या पाया यह गैर जरूरी है लेकिन एक व्यक्ति के नाते मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने लड़ाई लड़ी और लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाया 2004 के लोकसभा चुनाव आत्म में आत्मनोही और बहके हुए लोग जब इस देश को एक कुख्यात सांप्रदायिक राजनीतिक दल के हवाले करने को अमादा थे, उस समय भी मैंने अपनी गुहार जारी रखी और परिणाम यह रहा कि एक छदम राजनीतिक दल के हाथ में देश की बागडोर नहीं लगने पाई यह उत्तर तो प्रदेश का सौभाग्य है कि यहां एक दो नहीं कई राजनीतिक विकल्प जनता के सामने मौजूद हैं। अगर उत्तर प्रदेश की आवाम से जनता जनार्दन से फैसले लेने में चूक हो गई तो इसका खामियाजा पूरे देश को सदियों तक भुगतना पड़ेगा आज जो हालात हैं, उसमें जनता जनार्दन व्यवस्था की चालाकियां और जाल फरोग में ना फंस जाए इसलिए अपने इस साथी की आवाज को गौर तलब होकर सुनिएगा लोग करते हैं लोग कहेंगे लोग करते रहेंगे कि मैं असभ्य हूँ मैंने शालीनता तोड़ी मेरी बात कहने का तरीका मर्यादा रहित है ठीक है मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दीजिए लेकिन यह सलीका भी हमने इन्हीं के बीच रहकर सीखा है मुझे बताइए कि स्वर्गीय सुनिंदा पुष्कर के लिए रायबरेली की सांसद महोदया और उनके पुत्र पुत्रियों के लिए श्री लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और तमाम लोगों के ऊपर जो मोदी जी की और उनकी नौटन की कंपनी का कमेंट संस्कार के कौन से नए आयाम स्थापित करता था सन 2012 में बनी आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के आदर्शवाद में यह साफ है कि ना गलत करेंगे और ना गलत सहेंगे और आज आपसे गलत ना हो जाए इसीलिए यह आवाज लगा रहा हूं आज उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ सत्ता में आने के लिए बिना सही गलत की परवाह किए हुए जो राजनीतिक दल घमासान मचाए हुए हैं उनके नापाक मंसूबों को समझना होगा केंद्रीय सत्ता की बागडोर संभाले हुए व्यक्ति के दौरे चरित्र और चाल चरण को गहराई से समझना होगा भी भी भी। 2014 के लोकसभा चुनावों में महानायक के आडंबर पूर्णवेश भूसा में अवतरित होने वाले मशरे और जुमलेबाज नेता की बहुअर्थी चालाकी भरी बातों में आकर भोले भाले बहुतेरे देशवासी गुमराह हो गये भ्रम और सरोब में आ गए और धोखा खा बैठे सावधान हो जाइए अब की भी उनकी विरोचना एक सदे हुए बहेलिए की तरह ही है कुछ लोक निभावन दानों और बातों का चारा डालकर वे आपको आपकी भावनाओं को बेचकर अपना उल्लू सीधा कर लेंगे और नतीजा यह होगा कि भारत देश एक अंतहीन अमेरे की ओर चला जाएगा मैं ऐलानिया तौर पर यह कह रहा हूँ कि भारत देश के प्रधानमंत्री पद के लिए मेरे अंतर मन में आदर सम्मान और श्रद्धा है किंतु ना तो मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पसंद करता हूँ और ना ही उनकी सोच चरित्र और चालबाजियों को लहू की बात करता है कथन की बात करता है वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है जनता जनार्दन ने खीस और बहकाने में, में आकर ऐसा नमूना चुन लिया यारो वतन की बात करनी थी ये मन की बात करता है भारत देश में राजनीतिक दल है और उन दलों की अपनी अपनी विचारधारा है विचारधारा कैसी भी हो लेकिन भारत देश की अखंडता संप्रभुता और आर्थिक संपन्नता पर आज नहीं आनी चाहिए यह पहली शर्त है भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों ने जब जब देश और प्रदेश की बैकडोर संभाली देश को शर्मनाक परिस्थितियों से गुजरना पड़ा अनुकूल हालात को प्रतिकूल परिस्थिति में बदल देने वाली भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता गुनहगार हैं। आत्मसम्मान और आत्मगौरव से विमुख उनके नेता अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के हाथों बिके हुए देश द्रोही है सीधे अर्थों में गद्दार हैं। उन्होंने पूरे पूरे देश को ले आकर दो राहों पर खड़ा कर दिया दो साल पहले विश्व की बड़ी आर्थिक महाशक्ति जापान की बराबरी करने वाला देश भारत आज अपनी तरक्की के मुकाम से चालीस साल पीछे चला गया है नोटबंदी के नुकसान की भयावह तस्वीरों का आगाज अभी बाकी है उन्होंने नुकसान होने पर चौराहों पर जिंदा जलाने लटकाने जैसी लक्षेदार बातें कही थी यदि इनमें आत्मगौरव आत्मसम्मान होता तो ये प्रायश्चित करने के लिए आगे आते लेकिन आप सम्मान से विमुख ये गद्दार और दूसरों ही लोग जिन्होंने भारत की आर्थिक ताकत को विदेशी शक्तियों के इशारे पर तंगी और रीणहीन बना दिया ये आप सम्मान क्या जाने जो शहीद हुए तो इनके पुरखे और बाप दादे समान इतिहास पुरुष अंग्रेजों के सामने माफीनामा लिखकर कर गिड़गिराते रहते थे याद रखिए तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री इन्हीं नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था अगर इनके खून में आत्म और आत्मसम्मान का एक कचरा भी रहा होता तो ये अमेरिका कभी न जाते बल्कि भारत देश को अमेरिका के समरक्ष बनाने में अपनी ऊर्जा लगाते लेकिन इनके खून में व्यवसाय है गलत चीज को अच्छी पैकिंग के सहारे बेचने के तरफदार और हुनरमंद है अपने वैवाहिक जीवन को छुपाने वाले इस घटिया और गंदे राजनीतिक में पूरे देश के आत्मगौरव को आत्मसम्मान को आर्थिक बल को विदेशियों के हाथों बेच दिया किसी देश की राजनीति में लोकतांत्रिक व्यवस्था में, में इससे बड़ा प्रशन और क्या हो सकता है कि बिना संसदीय मंजूरी के बिना मंत्रिमंडल की मंजूरी के एक निरंकुश शासक भयानक जाले के दिनों में पूरे देश को लाइन में खड़ा कर देता है जय जय जय जय जय की जै दिन, जै की सेना, सेना, भोले भाले लोग इस उम्मीद में कि बावन दिनों बाद पंद्रह पंद्रह लाख रुपए मिलेंगे राजी खुशी लाइन में लगने दुख सहने को तैयार हो जाते हैं किसी पार्टी का आत्मसम्मान विमुख दूसरा नेता जो कालेजयी छतरी रोहन का मसीहा बनने की जुगत और विरात में है फैसले को सही बताता है समर्थन करता है अपने पुत्र के लिए विधायकी का टिकट पाने के मोह में कहता है कि वोट भले मत दीजिए परंतु जूते मत मारिए इन्होंने राजनीतिक परिपाटी तोड़ी है गुरु का अपमान किया है इन्हें कीमत चुकानी ही पड़ेगी अपनी आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के व्याख्यानों में मैं अपने साथियों को बार बार कहता हूँ मुझसे लड़ना झगड़ना मेरा विरोध करना जब बात ना ही बने तो अलग हो जाना किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्ति के पास जाना लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की परछाई और सायों से भी दूर रहना वरना गद्दारी और कमीनोपन का ऐसा संक्रमण तुम्हारे अंदर आ जाएगा जो तुम्हारे मूल डीएनए को ही नष्ट कर देगा पुरखों बाप दादों की त्याग तपस्या और ईमानदारी सब नष्ट हो जाएगी आने वाली पीढ़ी का सारा नैतिक बल खत्म हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने और सदस्यता मात्र लेने से आपके जो बुजुर्ग स्वर्ग में देवताओं के सानिध्य में थे वे वहां से बाहर निकालकर घोर नव नरक में भेज दिए जाएंगे ऐसे घनघोर कुत्सित कर्म से बचना और पूर्वजों के मान सम्मान के लिए अपने नैतिक बल को बचा कर रखना कभी भी भारतीय जनता पार्टी या इनके नेता का हम राय हम सफर और साथी मत बनना मैं और लोगों से यह कहता हूं कि बहकाली और लोभ लालच में आकर अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की भूल हो गई है तो एक दिन का उपवास रखकर प्रायश्चित करो ईष्ट देवता की आराधना पूजा नमाज इबादत के बाद शुद्ध होकर आहार ग्रहण करो आदर्शवादी बनो केंद्रीय सत्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने झूठ बोला शिमला सुनाया मचखरा जैसे पहचन किए कहते थे सत्ता में आएंगे तो पारदर्शिता लाएंगे जांच एजेंसियों को निष्पक्ष भाव से काम करने देंगे लोकपाल की नियुक्ति करेंगे पूरी की पूरी व्यवस्था सुधारेंगे उसे बदलेंगे लेकिन इन्होंने किया क्या अंधा बांटे रेवड़ी घरे घराना खाये शैक्षणिक संस्थानों में संवैधानिक निकायों में आरएसएस के लोगों को नियम कानून की अनदेखी करके भर्ती किया जा रहा है बिना कार्यकाल समाप्त हुए बोर्डों को भंग किया गया उनकी स्वायत्तता नष्ट की गई। गुजरात कैडर के, के तीस अधिकारियों को अनुचित तौर तरीकों के द्वारा केंद्र में मनमानी नियुक्ति दे दी गयी जिससे इूज जुल फैसलों को सही ठहराकर सहमति ली जा सके मेरा रंग दे बसंती चोला हो मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हम आज रंग दे हम आए रंग दे सी बी निदेशक 2 दिसंबर को रिटायर हुए समय रहते विधि सम्मत दूसरे निदेशक की नियुक्ति नहीं की गई निदेशक के बाद जो सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे उन्हें जान बूझ कर गृह मंत्रालय में भेज दिया गया फिर अपने चहेते गुजरात कैडर के अधिकारी को सीबीआई प्रमुख बना दिया गया लोकपाल की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है कॉलेजीएम द्वारा सुझाए गए जजों की लिस्ट को आधा अधूरा स्वीकार करते हैं वो भी महीनों फाइल दबाने के बाद आज वही दिन आया है सुली के उस पार खड़ी है माने हमें बुलाया है इनका दावा था व्यवस्था में सुधार का इनका दावा था चुनाव प्रक्रिया में सुधार का इनका दावा था न्यायिक सुधार का इनका दावा था पुलिस सुधार का इनका दावा था महंगाई खत्म करने का इनका दावा था किसानों को गरीबी और आत्महत्या से छुटकारा दिलाने का इनके सब दावे हवा हवाई हो गयी ये इस देश के नागरिकों को जनता जनार्दन को चोर और बेईमान साबित करने में लगे हैं धूमधाम से बोर्ड लगाकर बैंद बजा कर हजारों करोड़ रुपए खर्च करके प्रचारित करते हैं कि जनता चोर है जनता बेईमान है जनता टैक्स में नहीं देती है जबकि सच्चाई क्या है ये समझना होगा पेशाब करने पाखाना जाने के लिए भी जनता को टैक्स देना पड़ता है नमक तेल घी पानी सब्जी आटा दाल चावल पेट्रोल डीजल सड़क बच्चों की फीस काफी किताब नाश्ते की ब्रेड बिस्कुट नमकीन चाय से लेकर दवाइयों सड़क और शमशान तक पर ये लोग टैक्स ले रहे हैं और ताली बजा बजा कर जुमला सुना सुना कर बेसर्मी से ये कहते हैं कि भारतीय जनता में केवल तीन प्रतिशत लोग हैं जो टैक्स देते हैं जबकि वास्तविकता ये है कि अगर इनका वश चले तो जन्म लेने और मृत्यु होने पर भी टैक्स लगा दें प्रेम के हो देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों मेरे देश प्रेमियों आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों गाँव में लोग परेशान हैं नील गाय से जंगली सुअर से खाद बिजली पानी और अस्पतालों की कमी से शहर में लोग परेशान हैं बंदरों से चूहों से महंगाई से दवाई और मच्छरों से पुलिस सुनती नहीं बिना घूस दिए बात बनती नहीं ये बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं शायद शहर में मेट्रो चलवा रहे हैं जब से ये सत्ता में आए हैं किसान और ज्यादा आत्महत्या कर रहा है बॉर्डर पर पहले से ज्यादा सैनिक शहीद हो रहे हैं कश्मीर असम मणिपुर में लगातार अशांति है पूरे देश के अधिकतर हिस्सों में पुलिस और सेना की सहायता से व्यवस्था चलाई जा रही है महंगाई आसमान छू रही है रेल हादसे रोज हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तो पर भारत अलग धलक पड़ा है कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा करो मेरे देश प्रेमियों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अलग थलग पड़ा है पाकिस्तान और चीन का दुस्साहस और ज्यादा बढ़ गया है रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हुआ है गुजरात के पाटीदार और दलित नाराज है महाराष्ट्र के मराठे नाराज है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाट नाराज है काश्मीरी मुसलमान नाराज है अभी तक देश का विकास तो दूर की बात है देश के लोगों में डर का माहौल है कटुता बढ़ रही है इन्हें जब भी देश के आंतरिक मुद्दों पर जवाबदेही करनी होती है पेट्रोल तो डीजल गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाना होता है रेलवे के यात्री किराए और माल में बढ़ोतरी करनी होती है इनकी पार्टी के नेताओं और पार्टी अध्यक्ष के संगीन अपराधों पर पर्दा डालना होता है तब ये सीमा पर गोलीबारी बढ़वा देते हैं देश के 10-20 बहादुर सैनिकों को मरवा डालते हैं इनके साइबर सेल के पिट्ठू गुणगान करने लगते हैं खोखली विचारधारा के कंजर्फ नेता और बिकी हुई मीडिया देशभक्ति और पाकिस्तान मुर्दाबाद का राग अलापने लगती है असली मुद्दे फर्जी और दिखावटी देशभक्ति की आड़ में छुप जाते हैं आपस में, में मासूम और भोली भाली इस देश की जनता किन कन कर्तव्य विमोन हुए खड़ी हुई ठगी हुई आंखों से सब कुछ व्यवस्था के साथ सहती रहती है देखती रहती है दामन में कोई छीद न खंजर पे कोई दाग तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो हजारों एकड़ जमीन व्यवसायी और लोलुप योग गुरु बाबा रामदेव को दे दी गई मुंबई में फिल्मी तारिका हेमा मालिनी को कौड़ियों के भाव दे दी गई। शीर्षस्त उद्योगपतियों के लाखों करोड़ रुपए जो उन्हें बैंकों द्वारा लोन दिया गया था उन्हें माफ कर दिया गया गरीब आदमी की गैस सब्सिडी छीन ली जा रही है ढाई साल के कुल कार्यकाल में विज्ञापन के नाम पर तमाम एजेंसियों समाचार पत्रों टीवी चैनलों को एक हजार एक सौ करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया रेल किराए को चार बार में बीस प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है अरहर की दाल तीन सौ रूपये किलो तक बिकवाई गई। सरसों का तेल आम आदमी की पकड़ से बाहर है तीन साल के कार्यकाल में महंगाई छह बार अधिकतम का रिकॉर्ड छू चुकी है सस्ते क्रूड ऑयल के बावजूद सस्ते डीजल पेट्रोल का लाभ नहीं दिया गया रेल हादसे सड़कों पर होने वाले रोजमर्रा के एक्सीडेंट जैसे हो गए हैं बुलेट ट्रेन चलाने का सपना दिखाने वाली सरकार सामान्य ट्रेनों को भी सही रफ्तार और सही समय से नहीं चला पा रही है जिस आधार पहचान पत्र परियोजना का विरोध पी पीपी कर किया जाता था उसे ही अतिशय लाभकारी और व्यवहारिक बताकर वित्तीय बिल के रूप में मान्यता दे दी गई और देश पर प्रति वर्ष हजार करोड़ रुपए का वित्तीय अधिधार अतिरिक्त रूप से लाद दिया गया और आधार बनाने का काम विदेशी एजेंसियों को दिया गया है जो अपने सबलेट के द्वारा आम जनता की निजी और गोपनीय सूचनाएं एकत्रित कर रही है जिनके दुरुपयोग होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है जीवन की तीस प्रतिशत और इकतीस प्रतिशत एफडीआई लागू करने में जो पार्टी हजार तरीके के नुकसान गिना रही थी उसी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आते ही रक्षा क्षेत्र जैसे अति महत्वपूर्ण और गोपनीय विभाग में इक्यावन प्रतिशत की एफडीआई लागू कर दी राफेल विमानों की खरीद संबंधी डील में भारतीय हितों की अनदेखी करके उनकी कंपनी में भागीदार एक बड़े भारतीय कारोबारी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए लाखों करोड़ रूपये अधिक के भुगतान की बेजा शर्त मान ली गयी आसमान छूती महंगाई और रुपए की क्रय शक्ति में भयानक गिरावट ने आम आदमी के जीवन को दुरूह और दुष्कर बना दिया है रोजमर्रा की जरूरतों के लिए छठ पटाता संघर्ष करता मजबूर आदमी इनके ताने बाने में इस कदर उलझ गया है कि उसे असली चाल खुराफात समझने का अवसर ही नहीं है दोनों वक्त का पूरे परिवार को भरपेट भोजन मिले स्कूल कॉलेज की फीस और दवाइयों का खर्चा निकल आए इसी जद्दोजहद और उधेरबंद में परेशान आदमी इनकी फौरी लुभावनी बातों में आकर भ्रमित हो जाता है सच उजागर होने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और मुझसे इक्का दुक्का लोगों को पागल करार दिए जाने मार दिए जाने की तैयारी है लेकिन मेरा मानना है लड़ाके कभी मरा नहीं करते देह बदल बदल कराते रहते हैं लड़ते रहते हैं जगाते रहते हैं और मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ नींद से जागिए और भारतीय जनता पार्टी का नाबाक मंसूबा समझिए नींद से जागिए और भारतीय जनता पार्टी का नापाक मंसूबा समझिए इनको उत्तर प्रदेश की सत्ता इसलिए नहीं चाहिए कि इनके मन में सूबे की भलाई के लिए कोई चिंता है कोई योजनाएं हैं इन्हें सूबे की सत्ता इसलिए चाहिए कि उत्तर प्रदेश के सहारे राज्यसभा में बहुमत में आ सके और देश और देशवासियों के हितों को उद्योगपतियों और अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के हाथों गिरवी रख सके और तो और इन्हें अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ता कार्यकर्तागढ़ों पर भी विश्वास नहीं है तरी पार अपराधी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 403 सौ तीन विधानसभा क्षेत्रों के लिए सैंतीस हजार व्यक्तियों से टिकट आवंटन के आवेदन मांग लिए उनकी मात्र संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने टिकट दिलवाने के नाम पर खूब दुकानदारी चमकाई बाद में जिसने मोटी मलाई चखाई उसे टिकट दिया गया और अब राम मंदिर बनवाने के नाम पर आरक्षण हटाने के नाम पर द्रवित करना शुरू कर दिया है इनके बहकावे में मत आइएगा इनका असली मकसद संघ के आलंबरदारों को ऊंची जगहों पर बैठाना है राष्ट्रपति के चुनाव में जीत हासिल करना है जिससे ये देश की सांस्कृतिक जड़ों को ही खोखला कर सके बदल सके भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाने के लिए समाजवादी गठबंधन ने भी कमर कस रखी है ये भी विकास विकास विकास की रट के सहारे दोबारा सत्ता पाने की छटपटाहट के साथ निकल चुके हैं क्या इस सवाल का जवाब इनके पास है कि जब 2014 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब एक पूर्ण बहुमत की सरकार और बड़े राजनीतिक परिवार का मजबूत आलंब होने के बावजूद ये तथा कथित लोकप्रिय मुख्यमंत्री अपनी साख बचाने में बुरी तरह नाकामयाब क्यों हुए दो विधायकों लगभग साठ एमएलसी 24 सांसद और अनगणित कार्यकर्ता होने के बावजूद 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 403 विधानसभा क्षेत्रों वाले उत्तर प्रदेश के 328 विधानसभा क्षेत्रों में पिछड़ गई पूरे का पूरा सूबा सांप्रदायिक शक्तियों के हवाले हो गया और तथा कथित क्रांतिकारी स्वाभिमानी मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी लेने इस्तीफा देने की जरूरत नहीं समझी सैफरी महोत्सव में बैठकर नृत्यांगनाओं के अश्लील नृत्य देखने में मशगूल रहे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलसता रहा जिया उल्हक मुकुलद्वेदी तंजील अहमद जैसे आला पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर संतोष यादव जैसे नाताहत अधिकारी मार डाले जाते रहे घर वापसी कार्यक्रम चलाया जाता रहा अखलाक जैसे निरीह बुजुर्ग मुसलमान लोगों को मारा जाता रहा और ये नौजवान मुख्यमंत्री अपनी नाकारा और चाटुकार नौकरशाही के साथ क्रिकेट का मैच देखने में अपने पद और सत्ता का दुरूपयोग करने में लगा रहा साइकिल पथ बनाने बैटरी रिक्शा चलाने के नाम पर वाहवाही लूटी जाती रही विकास विकास जुमला दोहराया जाता रहा दंगों बल्बों मुठभेड़ों की आड़ में डीएसपी रैंक के अधिकारियों की हत्या होती रही और ये माननीय महोदय अपनी सातराना मुस्कुराहट की आड़ में सत्ता और राजनीतिक दल पर एक छत्र राज पाने के लिए पारिवारिक नौटंकी में एक मजे हुए कलाकार की सी भूमिका निभाते रहे अभी कुछ ही दिनों पहले पूरा उत्तर प्रदेश डेंगू ज्वर के भयंकर प्रकोप से करार रहा था माननीय हाई कोर्ट की ओर से लताश सुनाई जा रही थी निगरानी और निर्देश जारी किए जा रहे थे और सूबे के बबुआ मुख्यमंत्री मोहिनी मुस्कान के साथ मनाने रूठने का पारिवारिक स्वांग खेलने में मशगूल थे नामचीन अधिकारियों जजों इंजीनियरों अधिवक्ताओं के शहर लखनऊ में डेंगू पीड़ित और मृत व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और माननीय नेताजी का यह नामचीन परिवार राजनीतिक दल पर अधिपत्य की लड़ाई लड़ने में मशगूल था परिवार के लोग एक दूसरे की पोल खोल अभियान में जुटे हुए एक सदी हुई राजनीतिक नौटंकी का प्रदर्शन करने में जुटे हुए थे एक चाचा दूसरे चाचा पर आरोप लगाते हैं कि यादव सिंह भ्रष्टाचारी इंजीनियर के चुंगल में फंसाकर तुमने पार्टी और नेताजी की सात खत्म कर दी उसी कारण सीबीआई पार्टी और परिवार के पीछे पड़ी हुई है दूसरे चाचा पहले चाचा पर आरोप लगाते थे कि मथुरा का जय गुरुदेव राम वृक्ष यादव कांड तुम्हारी सह हुआ जिसके कारण डीएसपी मुकुल द्विवेदी की शहादत हुई और पार्टी और मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे तब तक मंच पर अल्पसंख्यक हितों के, के पैरोकार चचावतरित होकर कहते हैं कि सब लोग चुप रहो जो बाहरी आदमी पार्टी में आ गया है या सब उस कारण से हो रहा है तब तक मुख्य कलाकार कहता है सारे मंत्री चोर हैं भ्रष्टाचारी है प्रदेश को लूटने में लगे हैं फिर पर्स से आवाज आती है फैसला होके रह अरे मैं कहता हूँ मेरे साथियों फैसला तो जनता जनार्दन ने समाजवादी पार्टी के सत्ता संभालने के 23वें महीने के भीतर ही सुना दिया था जब यह पूरी पार्टी लोकसभा चुनाव में शर्मनाक रूप से पराजित हुई बड़े पूरे राजनीतिक खानदान और दल का सुपड़ा साफ हो गया लेकिन ये केंद्रीय सत्ता में काबिल लोगों से भी अधिक बेसर्म लोग हैं समाजवादी पार्टी इनके पिता मुलायम सिंह यादव जी ने जोर जो तोड़ करके बनाई थी जो उन्होंने जोड़ तोड़ करके हथिया लेकिन जनता जनार्दन का समर्थन कहां से लाएंगे अपने पिता चाचा ताऊ को आंखें दिखाने वाले तरेरने वाले जनता जनार्दन से कैसे आंख मिलाएंगे क्या मुंह दिखाएंगे इन्हें सत्ता की चाहत में काला सफेद कुछ भी नहीं दिखाई देता साथियों खूबसूरत इरादों की बात करता है पतझड़ में गुलाबों की बात करता है ऐसे दौर में जब नींद बहुत मुश्किल से आती है अजीब शख्स है यारोह ख्वाबों की बात करता है वतन साथियों अब तुम्हारे वतन पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में महामारी की तरह से पैर पसार चुकी बीमारी दिमागी बुखार का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था सरकार आने के बाद इनका पहला काम उस बीमारी पर काबू पाना था कितनी माओ के नवनिहाल गुजर गए जो बच जाते हैं वे पागल और पंग हो जाते हैं लेकिन सरकार की कोशिशें लखनऊ की चमक दमक और विकास के लोक निभाव नारे का तिलस्म निर्मित करने में लगी रहती हैं। न इनकी आंख में आंसू है न ही चेहरे पर पछतावा वे कफन लाशों के अंबार लगे हैं ये फक्र से कहते हैं हम ईमान वाले हैं मैं पूछता हूं रातों रात नोटबंदी का फैसला लिया गया ये जानते थे फैसला और फैसले, फैसला लेने का तरीका गलत है फैसला संसद और मंत्रिमंडल का नहीं बल्कि एक बेअकल अपराधी टाइप हुक्मरान का है चाहते तो सड़क पर उतरकर विद्रोह कर सकते थे आखिर उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश है आपकी पूर्ण बहुमत वाली सरकार थी उत्तर प्रदेश और आपसे प्रेरित होकर अन्य राज्यों अन्य राज्यों में भी विरोध हो जाता फिर लोकतंत्र में सरकार पीछे हटने को मजबूर हो जाती देश की आर्थिक मजबूती बचाई जा सकती थी लेकिन पारिवारिक प्रशासन में ये देश हित भूल गए लेकिन ना लोग अभी भूले हैं और न ही उन्हें भूलने दिया जाएगा मंजिल की भाजपा के कुकर्मों पर आंख तुमने बंद रखी थी अखिलेश आखिर तुम पर क्यों विश्वास करें आदर्शवादी उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के आदरणीय कार्यकर्ता गणों को भी सोचना होगा कि वे एक ऐसी परिवारवादी पार्टी के साथ जुड़कर उसे मजबूत करना चाहते हैं जहां पर बड़े परिवार के सभी आका पापा चाचा बाबा ताऊ भाभी भतीजों बहु और जन्म लेने वाले नन्ने मुन्ने बाबुओं का खिलखिलाकर पाई छूकर नारा लगाकर सदा सर्वदा खुश रहना जरूरी होगा किसी की भी नाराजगी टिकट कटवा सकती है संघर्ष के बूते नया रास्ता बनाने वाली पार्टी अंग्रेज इलेक्शन मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रहमोकरम की मोहताज है की चले। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ मैं नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं आज अपनी सत्ता बचाने के लिए और सत्ता में भागीदारी के लिए गठबंधन राजनीति का सहारा लिया जा रहा है एक दूसरे के की गलतियां गिनाने बताने वाले लोग गलबहिया कर रहे हैं जबकि दोनों के दोनों नेता पुत्र फेल हुए हैं इनकी गलतियों का खामियाजा इस देश को उत्तर प्रदेश को आवाम को भुगतना पड़ा है इनका केवल एक ही उद्देश्य है सत्ता में आओ सत्ता बचाओ देश और देश के लोगों की दिशा दशा पर इन, इनकी कोई चिंता नहीं है इनका कोई प्रचार सही गलत के मापदंड पर नहीं है मधुरवाणी मधुर मुस्कान के मायाजाल के सहारे ये सत्ता में बदलाव चाहते हैं व्यवस्था में बदलाव की न इनकी कोई इच्छा है और ना ही इनके पास कोई कार्यक्रम है और ना ही कोई दूरदृष्टि इनके सारे प्रचार और नारे का केवल एक ही अर्थ है कि तुमने इन्हें गलती करने का मौका दिया अब हमें भी गलती करने का मौका दो छोटे तो सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, है। आखिर कब तक की जाएंगी गलतियां और कब तक उन गलतियों का खामियाजा भुगतेगा यह देश और इस देश की जनता आज सोच समझकर कर फैसला लेने के लिए जब मैं आपको जगाने के लिए आवाज दे रहा हूँ तब आप यहां सोच रहे होंगे कि सारी जानकारियां आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं हो पाती उसका कारण बहुत साफ है समाचार प्रसारण और प्रकाशन के लिए जो सैकड़ों मीडिया ग्रुप्स काम कर रहे हैं वे तीन साल पहले तक उनतालीस अलग अलग मीडिया कारपोरेट हाउस द्वारा संचालित किए जाते थे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चैनलों की संख्या वही है लेकिन संचालन करने वाले ग्रुप्स उनतालीस में से इक्कीस रह गए हैं ऐसा इसलिए क्योंकि नेटवर्क अट्ठारह नामक मीडिया ग्रुप्स ने अट्ठारह ग्रुप्स को खरीद कर अधिग्रहित कर लिया और उसके मालिक देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं जिनके संरक्षण में देश का प्रधानमंत्री अपना गौरव समझता है वहीं से आपको झूठ दर झूठ जुमला फिर जुमला सुनाया जाता है और आप सातेराना चालों से अनजान वाह वाह करते रहते हैं छोटे छोटे अखबारों प्रसारण और प्रकाशन एजेंसियों पर अधिक प्रतिबंध लादकर उन्हें बंद होने के कागार पर पहुंचा दिया गया है जिससे सच का एक कतरा तक के पास ना पहुंचने पाए जिन चमकते खिलखिलाते लोगों को आप पत्रकार समझते हैं जिन पर सच बताने दिखाने लिखने छापने की जिम्मेदारी बनती है दरअसल वे केवल सामान्य श्रेणी के वेतन भोगी हैं सामान बेचने वाले सेल्समैन की तरह इनका काम ग्राहकों की संख्या बढ़ाना झूठ और संकनी बेचना है शरीर बेचने का काम गंदा समझा जाता है इसीलिए ये लोग हुनर बेचते हैं झूठ बेचते हैं कानून के संरक्षण में इनका और इनके व्यापारिक मालिकों का काम धंधा फुलता फूलता दिखता है हर चीज दिखा रहे हैं सच्चाई छोड़कर आता ही है क्या उनको बुराई छोड़कर मगर लोग तो लोग हैं आज नहीं तो कल इस व्यवस्था का सारा झूठ जान ही लेंगे और तब ये मासूम लोग ही इस लुटेरे ढांचे को बदल देंगे जो जिसे मिला थी हम आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर मानना है कि 2014 के पूर्व की केंद्रीय सरकार ने ही भारत में भोग विलास और व्यापार की संस्कृति को बढ़ावा दिया सेवा त्याग मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति को तिरांजलि दी अब संस्कृति का बढ़ावा देने में अगुवाई उन्हीं की थी वर्तमान व्यवस्था के सिरमौर पुरुष नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने उसी अपंस्कृति को आगे बढ़ाने शिखर पर पहुंचाने का काम किया जिस अपसंस्कृति और अनाचार से छुटकारे की बात कही थी इन्होंने उसी अपसंस्कृति और अनाचार को अपने नेतृत्व में और ज्यादा जोरदार ढंग से आगे बढ़ाया है उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में भारत देश को बचाने के लिए आगे आना होगा उत्तर प्रदेश की बहुदलीय राजनीति का राजनीति उत्तर प्रदेश की बहुदलीय राजनीति एक सौभाग्य के रूप में हमारे सामने एक अवसर है हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा गलत का विरोध करने के लिए प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ और केंद्र की सरकार के खिलाफ मतदान कीजिए देश हित को ध्यान में रखकर आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी ने एक मत होकर बहुजन समाज पार्टी के समर्थन का फैसला लिया है सूबे में जहां जहां भी आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ अपने आदर्शवादी भाइयों का समर्थन कीजिए अन्यथा फिर बहुजन समाज के पक्ष में मतदान कीजिए हम आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी के लोग बिना मांगे बिना शर्त देश हित के लिए बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते हैं जय हिंद जय भारत जय आदर्शवाद अलविदा क्यों अलबिदा क्यों अलविदा क्यों कहूँ अलविदा क्यों कहूँ मेरी ख्वाहिश है आप के दिल में रहो दिल में रहू दिल में हूँ अलविदा क्यों कहू अलविदा क्यों कहू अलविदा